गीता तत्वचिंतन स योगी परमोमत दो सौ संतानवे अत्यंत सुख का तात्पर्य इस अवस्था में योगी को अत्यंत सुख का अनुभव होता है अत्यंतम शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं अंतम अतिथ्य वर्तते इति अत्यंतम उत्कृष्ट निरतिशयम अर्थात अंत से अतीत इस प्रकार अनंत उत्कृष्ट निरतिशय इससे अधिक सुख की कल्पना नहीं की जा सकती गीता में अन्यत्र ऐसे सुख को अक्षय सुख और सुख कहा है यह सुख की अवस्था है। संसार के जितने भी सुख हैं वे वस्तु की अपेक्षा रखते हैं जो सुख वस्तु सापेक्ष है वह असहज सुख है सहज सुख बाहर की किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता वह हमें अपने आप अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण प्राप्त होता है वह किसी क्रिया विशेष का परिणाम नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी ने पर को सहज सुख कहा है छांदोग्य उपनिषद की भाषा में भूमा सुख है फिर कहा कि योगी इस ब्रह्म संस्पर्श रूप अनंत आनंद को सुखेन अस्नुते स्नुते सुखपूर्वक सहज ही बिना किसी आयास या चेष्टा के पा लेता है तात्पर्य यह है कि स्विकल्प से निर्विकल्प सम्प्रज्ञा से असंप्रज्ञा समाधि में जाने के लिए किसी चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती साधक की तन्मयता ही उसे उच्चतम लक्ष्य तक ले जाती है चेष्टा में कर्तृत्व तो होता है और कर्तित्व तो सर्वदा ही अहंकार से युक्त रहता है संप्रज्ञा की स्थिति तक साधक का कर्तृत्व तो आवश्यक होता है उसे साधना करनी पड़ती है पर एक बार उस स्थिति में पहुँच जाने पर फिर साधना होती है करनी नहीं पड़ती इसी को सुखेन शब्द का अभिव्यंजित किया है फिर जिस अत्यंत सुख की बात कही जा रही है वह भी अनायास ही प्राप्त होता है वह अहम भाव के पूरी तरह से विलय की अवस्था है इसकी प्राप्ति में भी साधक का कोई कर्तृत्व नहीं होता ब्रह्मानुभव की प्राप्ति ही अत्यंत सुख की प्राप्ति है ब्रह्मानुभव और अत्यंत सुख ये दो शब्दावलियाँ हैं एक ही स्थिति का बोझ कराती है इसलिए भी सुखेन शब्द का व्यवहार किया गया है दो ध्यान योगी का व्यवहार अब अगले श्लोक में यह बतला रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति संपन्न ऐसा योगी व्यवहार काल में किस प्रकार वर्तन करता है सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतान चात्मी ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः उपर्युक्त समाधि योग से युक्त अंतकरण वाला तथा सर्वत्र सम्भाव से देखने वाला योगी अपने आत्म स्वरूप को समस्त प्राणियों में स्थित तथा सब प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में देखता है समाधि योग के अभ्यास से जितने ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त कर लिया है वह व्युत्थान की दशा में क्या अनुभव करता है इसी का चित्र यहाँ पर खींचा गया है समाधि अवस्था में योगी का मन बुद्धि अहंकार सब कुछ आत्मसत्ता में विलीन हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का बोझ होता है समाधि से नीचे आने पर उसकी दृष्टि जहाँ भी जाती है वही आत्मसत्ता का को छोड़ उसे और कुछ नहीं दिखता विभिन्न प्राणियों के रूप उसे तकीय के अलग अलग गिलाफों के रूप में दिखाई देते हैं और सबके भीतर उसे आत्मा रूप रुई दिखाई देती है वही रुई जो उसके अपने शरीर रूप गिलाफ के भीतर भरी है वह अपनी ही सत्ता को सर्वत्र देखता है यही उसके समदर्शन का आधार है फिर वह प्राणियों को अपने भीतर भी देखता है जैसे मैंने स्वप्न में बहुत से लोगों को देखा जब जागता हूँ तब कोई भी नहीं होता फिर भी मैंने सबको अपने भीतर देखा है उसी प्रकार योगी भी सबको अपने भीतर देखता है और समझता है कि सारा भूतात्मक जगत स्वप्न के ही समान उसके भीतर समाया हुआ है जहाँ अपने स्वरूप को सब में स्थित देखने से आत्मा की सर्वव्यापिता की अनुभूति दृढ़ होती है वहीं सबको अपने में देखने से सब रूपों का विनाशित्व और क्षण भंगुरत्व अनुभव में आता है तथा समाधि में अनुभूत अपनी आत्मस्वरूपता का सत्य ही एकमात्र सत्य एवं शेष सब दिखाई देने वाले रूप असत्य प्रतिभात होते हैं